अचानक से एक सफेद परछाई दिखाई पड़ी और फिर अविनाश का तो अविनाश अविनाश चाराकी दिखा दी थी लेकिन इस बार तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की जैसे ही अविनाश ने यह शब्द कहे तब तक विक्रांत उठकर खड़ा हो चुका था वो फिर से दहाड़ता हुआ अविनाश की तरफ बढ़ा पिछली बार की गलती अविनाश ने इस बार नहीं दोहराई इस बार उसने विक्रांत की चाल को पहले ही भाप लिया था तो उसने बिना देरी किए एक झटके में ही दुश्मन के गले को दबोचकर उसे अपने काबू में कर लिया लेकिन सिर्फ गर्दन दबोचकर विक्रांत को काबू में करना संभव नहीं था तो उसने अपने सिर से विक्रांत के सीने में वार करते हुए उसे दूर धकेल दिया आज बहुत दिन बाद अविनाश को अपने ताइकवांडो ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिला था ऊपर से आज उसका सामना अपने सबसे चहेते दुश्मन विक्रांत से हो रहा था वो विक्रांत से अपने सभी पुराने जख्मों का सूद ब्याज समेत हिसाब करने के मूड में नजर आ रहा था विक्रांत के जमीन पर गिरने के बाद अविनाश फिर से उसकी तरफ भागता हुआ पहुंचा और उसे उठाकर फिर से वह अपनी अगली ट्रिक आजमाने की तैयारी कर रहा था लेकिन इस बार विक्रांत ने भी थोड़ी फुर्ती दिखाई जैसे ही अविनाश उसके करीब पहुंचा विक्रांत ने बिजली जैसी फुर्ती के साथ खड़े होते हुए अविनाश के पेट में जोर की लाच जमा दी जिससे अविनाश जाकर दूसरी तरफ पलट गया विक्रांत फिर जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और वो अविनाश का काशन पांच छाल खुद को संभालता वहां पर भीड़ के बीच जा गिरा अविनाश पिछले कई सालों से ताइकवाडो की ट्रेनिंग दे रहा था उसके हाथ पैर अब चट्टान जैसे हो गए थे वो अब अपने हाथों से पत्थर तोड़ने और लोहे के रॉड भी मोड़ देने का हुनर सीख चुका था ऐसे में उसका एक एक पंच विक्रांत पर बहुत भारी पड़ा ऐसा लग रहा था कि विक्रांत अब दोबारा नहीं उठ सकेगा लेकिन विक्रांत सक्सेना हार मानने वालों में से नहीं है वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ फिर से खड़ा हुआ और इस वक्त उसके अगल बगल जो भी आ रहा था सबको धकेलता हुआ और सबके ऊपर हाथ चलाता हुआ वो आगे अविनाश की तरफ बढ़ने लगा उधर अविनाश ने भी जब विक्रांत को फाइनल शॉट मारते हुए उसे शांत करने का मन बना लिया था जैसे ही विक्रांत उसके करीब पहुंचा उसने हवा में फ्लिप मारते हुए विक्रांत के चेहरे पर किक मारने का प्रयास किया लेकिन इस बार विक्रांत ने उसकी टांग पकड़ ली और फिर विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत से अविनाश के दोनों टांगों के बीच में लात से वार कर दिया अविनाश दर्द से चीख पड़ा दोनों टांगों के बीच में लगने वाली चोट का दर्द इंसान को सीधे मौत का दर्शन करवाता है अब थोड़ी देर तक अविनाश हिलने नहीं वाला था तो विक्रांत ने उसे वही छोड़ दिया और फिर वो उसके गुर्गों पर कूद पड़ा विक्रांत अब तक काफी अग्रेसिव मोड में आ चुका था वो अब भू के शेर की तरह वहां पर खड़े अविनाश के अन्य साथियों पर टूट पड़ा जब से नैना गायब हुई थी तब से विक्रांत अब काफी अग्रेसिव रहने लगा था वो किसी से भी कहीं पर भी भिड़ने को तैयार रहता था ये लोग भी चुपचाप होकर विक्रांत के हिट करने का इंतजार नहीं कर रहे थे बल्कि ये सब भी मिलकर विक्रांत के ऊपर लगातार हमले कर रहे थे लेकिन विक्रांत का शरीर अब मानो लोहे का बन चुका था उस पर अब मानो किसी भी चोट का कोई असर ही नहीं हो रहा था जो जितनी तेजी से उसके ऊपर वार कर रहा था वो उतनी ताकत से उसका काउंटर दे रहा था इस वक्त जो उसके सामने आ रहा था उसे विक्रांत एक पंच में ही बेहोश कर दे रहा था वो और ज्यादा जोश में भरते हुए चिल्लाए जा रहा था विक्रांत इस वक्त किसी घायल भेड़िए की तरह इन लोगों का शिकार कर रहा था महज पांच या छह मिनट में ही उसने तकरीबन चार पांच लोगों को घायल करके जमीन पर धराशाही कर दिया इसके बाद विक्रांत फिर से अविनाश का हिसाब करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा अब तक अविनाश को थोड़ा होश आने लगा था वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन विक्रांत ने उसे तनिक भी मौका न देते हुए उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया और फिर उसके कॉलर को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर पंच करना शुरू कर दिया एक बार फिर से उसने अविनाश को उसी अवस्था में पहुंचा दिया था जैसे पिछली बार उसने किया था अविनाश के मुंह और नाक से काफी ज्यादा खून बहने लग गया था उसकी सूरत खराब हो चुकी थी यहाँ तक कि अब उसकी आंखें भी ढंग से नहीं खुल रही थी विक्रांत पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा था तकरीबन बारह या पंद्रह पंच के बाद अविनाश ने हार मान लिया उसने किसी तरह अपने हाथ जोड़कर विक्रांत से माफी मांगना शुरू कर दिया गलती होगी गलती होगी भाई छोड़ दो आर जाऊंगा छोड़ दो मर जाएगा साले ले विक्रांत ने इतना कहते हुए उसके मुंह पर एक और पंच लैंड करवा दिया भाई सॉरी गलती होगी छोड़ दो अब कभी नहीं होगी ऐसी गलती आ, मैं मुझे मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में मैं नहीं जानता नैना का घर कहाँ है मुझे अब छोड़ दो ये बात ये बात पहले आराम से नहीं बोल सकता था विक्रांत ने फिर से उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया बिना लात खाए तुझे कुछ सोचता ही नहीं क्या प्यार से पूछ रहा था तो बड़ी एंठ दिखा रहा था नैना के बारे में जो कुछ भी पता है बस उगल यहाँ फटाफट भाई मुझे मुझे कुछ नहीं पता हम बस साथ में ट्रेनिंग करते थे मैं कभी उसके घर नहीं गया नाना आ, ना मुझे उसके के बारे में कुछ पता अविनाश ने दर्द से कराते हुए कहा हमारे सर को शायद उसके बारे में कुछ पता रहा हो, लेकिन अब जब वो मर चुके हैं अच्छा टेंशन मत ले। उस दिन में फिर से आऊंगा मैं और फिर तेरा ताइकोंडो चेक करता हूँ तूने भी ताईकोंडो सीखने में पैसे बर्बाद किए फिर विक्रांत अपने कपड़ों में लगी मिट्टी को झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और फिर से अविनाश को धमकी देते हुए बोला एक हफ्ते का टाइम है तेरे पास और अगर तब भी तूने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता तो फिर समझले तेरा ये अड्डा भी खत्म करके जाऊंगा उसके बाद विक्रांत वहां से बाहर निकल गया तभी वहां पर खड़े अविनाश के एक आदमी ने बेहद चिंतित लहजे में अविनाश से कहा सर हम लोगों को कुछ दिन के लिए ये ताइकॉन्डो स्टूडियो बंद कर देना चाहिए अविनाश के अड्डे से बाहर निकलने के बाद जब विक्रांत अपने लैंड रोवर के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने चेहरे पर लगे खून के धब्बे को पानी से धोकर साफ करना शुरू किया भले ही विक्रांत ने अविनाश और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटा था लेकिन इसके बदले में उसे भी काफी चोट खानी पड़ी थी उसके चेहरे पर चोट के काफी गहरे निशान बनने के साथ ही काफी ज्यादा खून भी बह चुका था वो तो अच्छा हुआ कि विक्रांत ने अपने एनर्जी बूस्टर डिवाइस का इस्तेमाल कर लिया था वरना आज वो किसी भी हालत में अविनाश और उसके आदमियों के सामने नहीं टेक पाता एनर्जी बूस्टर की मदद से न सिर्फ विक्रांत को एनर्जी मिली बल्कि उसे जितने चोट लगे थे उसके भी घाव बहुत तेजी से भरने शुरू हो चुके थे पलक झपकते ही विक्रांत के शरीर में लगे घाव से उठने वाला दर्द तो खत्म हो ही चुका था साथ ही अब उसके घाव भी भरने शुरू हो गए थे अपने चेहरे को साफ करने के बाद विक्रांत अपने लैंड रोवर्ड में बैठ गया अब वो फिर से नैना के बारे में सोचने लगा उसे इतना तो एहसास हो गया था कि वाकई में अविनाश को नैना के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अब तो ऐसा कोई नजर भी नहीं आ रहा जिसे नैना के घर या उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता हो विक्रांत को अब यह एहसास हो रहा था कि नैना बचपन से ही अकेली रही थी। मतलब कि उसके पेरेंट्स शुरू से ही उस पर काफी नजर रखते हो रहे होंगे इसीलिए उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे नैना ज्यादातर अकेले ही रहा करती थी विक्रांत भी जब उसके साथ रहा करता था तो उसके आगे भी नैना के अकेलेपन का दर्द छलक पड़ता था कभी कभी नैना काफी भावुक हो उठती थी लेकिन यहाँ यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर नैना के पेरेंट्स ने उसे ऐसा क्यों रखा था निश्चित तौर पर उसकी माँ बहुत पहुंची हुई औरत थी और उसके फादर भी ऐसे ही रहे होंगे अब तो विक्रांत के अंदर नैना के पेरेंट्स से मिलने और उन्हें जानने की और उत्सुकता हो रही थी वो नैना के बारे में सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि एक बार नैना पूरे डी नगर ब्रांच के डिटेक्टिवस को पार्टी देने के लिए एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में ले गई थी वो होटल बहुत महंगा था यहाँ तक कि एक आदमी के खाने का खर्च भी कई हज़ार में था और उस होटल में काम करने वाले वेटर भी फॉरेनर थे इतने महंगे होटल में विक्रांत ने ना तो पहले कभी खाना खाया था और ना ही कभी उसके बाद खाया उस होटल में टेबल भी आसानी से बुक नहीं होती थी लेकिन नैना ने ना जाने कैसे सिर्फ एक कॉल घुमाकर होटल के टॉप फ्लोर वाले रेस्टोरेंट के पूरे टेबल को ही बुक कर लिया था तो हो सकता है कि उस होटल के मैनेजर को नैना के बारे में कुछ पता हो क्या पता जिस शख्स के कहने पर टेबल बुक हुआ था उसके बारे में पता चलने पर नैना के घर के बारे में भी कुछ पता लग सके पछतावाने अपने अदृश्य शक्ति के दिए हुए टूल का इस्तेमाल किया होता तो उसी दिन मुझे नैना के बारे में सब कुछ पता चल गया होता लेकिन अदृश्य शक्ति का ख्याल आते ही विक्रांत ने अपने माइंड में ही अदृश्य शक्ति के सिस्टम को ओपन कर दिया आज हाँ सुबह उसे अदृश्य शक्ति द्वारा एक प्रतिशत सक्सेस रेट दिया गया था जिसके लिए उसे पांच टूल्स भी दिए गए थे वो तो सुबह सुबह अचानक से नैना के गायब हो जाने से विक्रम काफी घबराया हुआ था उस वजह से उसने इन टूल्स को चेक नहीं किया था ऐसे में उसने अभी इस वक्त अपने टूल बार को खोल इसे चेक करना शुरू किया इन पांचों टूल्स में से तीन तो नॉर्मल टूल थे बाकी बचे दो में से एक लेवल एक का डिवाइस था और एक स्पेशल डिवाइस भी उसे मिला हुआ था इन नॉर्मल डिवाइस में से एक अदृश्य माइक्रोस्कोप एक अदृश्य बॉम्ब डिवाइस थी जो कि महक वाली गैस रिलीज करता था और उसे एक स्प्रिंग लॉन्चर भी मिला हुआ था जिसकी मदद से किसी को भी काफी ज़्यादा ऊंचाई तक कूदाया जा सकता था और उसे काफी दूर तक फेंका भी जा सकता था इसके साथ ही जो लेबल एक की डिवाइस थी वो तो और मज़ेदार थी यह एक प्रकार से दांत उगाने वाली डिवाइस थी इसकी मदद से किसी भी गायब हुए दांत की जगह पर नए दांत आसानी से उगाए जा सकते थे इस डिवाइस से विक्रांत को यह फायदा हुआ कि अब उसे किसी से भी फाइट करते वक्त डरने की या मुंह पर चोट खाने का कोई डर नहीं है अब अगर मुंह पर चोट लगने की वजह से उसका कोई दांत टूटता भी है तो वह बड़ी आसानी से उसकी जगह पर नए दांत लगा सकता है आखिरी डिवाइस जिसका नाम इमरजेंसी अलार्म था यह डिवाइस भी बहुत काम की थी इस डिवाइस के अनुसार अगर विक्रांत को कोई खतरा होता है या उसकी जान खतरे में होती है तो फिर यह डिवाइस तुरंत ही उसे अलर्ट करने का काम करेगी यानी कि यह किसी भी खतरे को आने से पहले ही उसे भांप लेगी और विक्रांत को आगाह कर देगी अब अगर विक्रांत के ऊपर कोई छुपकर जानलेवा हमला करने की कोशिश करेगा या उसके साथ कोई जानलेवा दुर्घटना होने वाली रहेगी तो विक्रांत को पहले ही पता चल जाएगा